भासार्थ हे वरुण देव मैं हवि हवन कार्य से भय करता हुआ आ गया हूं मुझे इस प्रकार इस कार्य में देवता लोग नियुक्त न करें यह मैं चाहता हूं उस कारण मैंने अपना शरीर नाना प्रकार से जल में छपाया है इस हवि वहन कार्य को अग्नि में करना चाहता है भाषार्थ हे अग्नि आओ मननशील देव भक्त मानव यज्ञ की कामना करता है तथा तू स्वयं तेजस्वी होकर भी अंधकार में निवास करता है आकर देवों के प्रति ले जाने वाले मार्ग हमारे लिए सरल कर तथा प्रसन्न होकर हमारे हवदाधि को धारण कर भाषार्थ हे देवों रथी जैसे मार्ग को स्वीकार कर जाता है वैसे ही मेरे ज्येष्ठ तीन भ्राता भूपति भूवनपति तथा भूतपति इस प्राप्त विकारे को करते हुए नष्ट हो गए हे वरुण इसी भय से मैं दूर चला गया हूं धनुर्धारी की डोरी से जैसे सफेद हरिण भयभीत होता है वैसे ही मैं बहुत ही भयभीत होकर कांप रहा हूं भाशार्थ हे अग्नि जो जरा रहित आयु है वही हम तेरी करें हे सर्वज्ञ अग्नि जिससे युक्त होकर तू नहीं मरेगा ऐसा हम करेंगे हे श्रेष्ठ जन्म वाले अग्नि अनंतर तू सुपसन्न तो हो होकर देवों के पास हव्यों का भाग ले आ भाषार्थ हे देवों मुझे प्रयाज तथा अनुयाज ये दो असाधारण भाग दो तथा हवि में से पुष्टयुक्त हिस्सा भी मुझे दो जल का सार भाग घीत तथा औषधि से उत्पन्न प्रधान रूप भाग मुझे दो तथा मुझ अग्नि की दीर्घायु हो भाषार्थ हे अग्नि तेरे प्रयाज अनुयाज तथा असाधारण बलवान हवि के भाग हो यह समस्त यज्ञ तेरा ही हो चारों दिशाएं तेरे आगे औनत हों तेरा सम्मान करें द्वि पंचाशम सुक्तम भाषार्थ हे विस्ते देवों मुझे अनुज्ञा दो जिससे इस यज्ञ में होता के रूप में वर्ण किया जाकर मनु के लिए देवों की स्तुति कर सकूं जो मैं निकट बैठकर स्तवन करता हूं जिस प्रकार मेरा भाग कौन है तथा तुम्हारा भाग कौन है यह मुझे कहो जिस राह में तुम्हारा हव्य मुझे लाना है वह भी कहो तो मैं उसका अनुसरण करूंगा भाषार्थ उत्तम यज्ञ करने वाला मैं होता स्तुति करता हूं यहां बैठा हूं सर्व देव मरुत भी हवि वहन करने के लिए प्रेरित करते हैं हे अश्वद्वय तुम्हारा अधर्वुका कार्य नित्य मुझे करना पड़े तथा उज्जल सोम स्तुति रूप हो और वही तुम्हारी आहुति हो आसारथ यह जो होता है वह कौन है यह यम का कुछ भाग वहन करता है या जो यजमान के द्रव्य का भाग देवों को प्राप्त होता है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 तथा यह यज्ञ पांच रास्तों से गमन करने योग्य तीन प्रकार से सेवन करने योग्य तथा सप्त छंदों में गाया जाता है भाषार्थ हे देवों मैं तुम्हारी जैसी हव्य रूप व धन से सेवा उपासना करता हूं इसलिए तुमसे अमरत्व तथा पराक्रमी पुत्र के लिए मैं प्रार्थना करता हूं मैं इंद्र की भुजाओं में वज्र धारण करवाता हूं और अनंतर वह इन समस्त शत्रु सेनाओं को जीतता है भाषा 3339 देव मुझे अग्नि की सेवा करते हैं अग्नि को घी से अभिषेक किया है घी की आहुतियां दी है मेरे लिए कुशाओं का आसन बिछा दिया है तथा अनंतर होता के रूप में बिठाया है त्रिपंशाशम सुक्तम भाषार्थ मन से हम जिस अग्नि की इच्छा करते हैं वह यह अग्नि यज्ञ के अंगों को जानने वाला विद्वान आया है वह अत्यंत पूजनीय अग्नि देवों के प्राक्त्यर्थ किए हमारे यज्ञ का यजन करें ऋतिग यजनीय देवों के मध्य में हमारे पहले ही विराजमान हों भाषार्थ यह अग्नि हवनीय यज्ञारह तथा वेदी पर बैठकर आहुत के लिए योग्य है और वह श्रेष्ठ रीति से रखे हुए चरु पुरोडाश आदि को चारों तरफ से देखता है यज्ञार्थ देवों को शीघ्र ही घी प्रदान कर तृप्त कर सकें तथा स्तुत्य देवों का स्तोत्र से स्तवन किया जाए वह यह चाहता है भासार्थ आज हमारा यज्ञ अग्नि से सुसंपन्न किया है अग्नि की गूढ़ जिह्वा अग्नि की हमने पाई है वह सुगंधित होकर तथा श्रेष्ठ आयु धारण कर प्राप्त हुआ है और आज हमारा यह यज्ञ हमारे लिए कल्याणमय करता है भाषार्थ आज सर्व श्रेष्ठ मुख्य उस वचन का मैं उच्चारण करता हूं जिससे हम देवलोक असुरों को पराजित कर सकेंगे अन्नभक्षण करने वाले तथा यज्ञारह हे मानवादि पंच जनों तुम मेरे हवन का सेवन करो भाषार्थ जो पृथ्वी पर उत्पन्न वाहव्य के लिए उत्पन्न तथा यज्ञारा हैं वे पांचों लोग मेरे हवन का सेवन करें पृथ्वी पृथ्वी के संबंधी हमारे पापों से बचाएं तथा अंतरिक्ष देवता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 तथा मानवों को देवों का उपासक बना यज्ञभिगामी कर भाषार्थ हे सोमार्ह देवों तुम जोतने योग्य अक्ष धूरा में लगाने योग्य अश्वों को रथ में जोतो तथा अश्वों की रासों को ठीक रखो और अश्वों को अलंकृत करो आठ सारथियों के बैठने योग्य सूर्य के रथ को सब ओर ले जाओ जिससे देव हमें ले जाएंगे भाशार्थ तश्वमनवती नामक नदी बह रही है यज्ञ के स्थान पर जाने के लिए एक साथ मिलकर उठो तथा इसे ला न जाओ मित्रों जो हमें दुख देने वाले हैं उन्हें हम यहां त्यागते हैं सुखदाई अन्न प्राप्त करने के लिए हम नदी पार करेंगे भाशार्थ कारीगरों में श्रेष्ठ शिल्पी तस्ता देवों का शिल्पी पात्र निर्माण की कला जानता है उसने देवों के लिए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 भाशार्थ देवों ने मृत गायों में से एक को रखा तथा उसके मुह में एक बच्छडा भी रखा एक आग्र मन एवन वाडी से देवत्त की कामना करने वाला वह रिभुगण।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 तुमने देवों की रक्षा की देवों को नष्ट करने वाले असुरों का वध किया असुरों को नष्ट करके देवों की रक्षा कर दयावा पृथ्वी का भय दूर किया हे इंद्र और इस यजमान रूप प्रजाओं को जो बल प्रदान किया उसका मैं वर्णन करता हूं भाशार्थ हे इंद्र कीर्ति स्तोत्रों से अपने को बढ़ाकर तथा लोगों में अपने बल पराक्रमों का वर्णन करता हुआ जो तू विचारता है वह तेरी कृत केवल माया ही है वह असत्य ही है प्राचीन ऋषि लोग तेरे शत्रु विदारक अनेक संग्रामों का जो वर्णन करते हैं वह भी माया ही है क्योंकि अभी भी न तेरा कोई शत्रु है न पहले तू किसी को अपना शत्रु प्राप्त कर सका भाषार्थ हे इंद्र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 तू उन सबको जानता है जिनसे तू सभी महान कार्यों को पराक्रमों को करता है भाषार्थ हे धनवान इंद्र तू सभी असाधारण धनों को जो प्रकट है एवं गुप्त रूप में भी है धारण करता है इसलिए मेरी सभी कामना को कभी नष्ट न करो तू इच्छित धन मुझे दे कारण तू स्वयं दाता हो भाषार्थ जो सूर्य आदि ज्योतियों में तेज धारण करता है जो मीठे रस्युक्त सोम आदि को निर्मान करता है। इस समय उस इंद्र के लिए अत्यंत प्रिय बल वर्धक माननी इस्तोत्र पवित्र मंत्रों के करता ब्रिह दुक्त के रिशी ने कहा।